संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व संतजनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद राजा राजाधी ने पूछा दादाजी आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं कृपया यह बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निशोक होकर पृथ्वी पर विचरना चाहिए तथा ऐसा कौन काम है जिसे करने से वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है भीष्मी बोले राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है एक शुद्ध चित्त और निर्वकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा था ब्रह्मण आप स्वस्थ शक्तिमान मृदो जितेन्द्रिय कर्मारंभ से दूर रहने वाले दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों का सा आचरण करने वाले हैं आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करते सदा ही त्रिप्त से जान पड़ते हैं आप इंद्रियों के विषयों की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त स्वरूप से विचरते हैं मुनिवर आपके पास ऐसी क्या बुद्धि शास्त्र ज्ञान या वृत्ति है यदि आप उचित समझे तो शीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें प्रहलाद जी के इस प्रकार पूछने पर उन मतिमान मुनिश्रेष्ठ ने उनसे मधुर वाड़ी में कहा प्रहलाद देखो इस जगत की उत्पत्ति ह्रास वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूं और न व्यथित ही होता हूँ जितने सहयोग हैं, उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो और जितने संचय हैं, उनका परियोसान विनाश में ही हो यह जानो यह जा सब देख कर, मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता असुरराज पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है आकाश में जो छोटे बड़े तारे विचर रहे हैं वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ यदि अनायास ही मिल जाए तो कभी कभी खूब भोजन कर लेता हूँ नहीं तो बहुत दिनों तक बिना खाए ही रह जाता हूँ कभी चावल की कनी खाकर रह जाता हूँ और कभी तिल की खली ही खा लेता हूँ इस प्रकार बढ़िया घटिया सभी तरह का भोजन करता रहता हूँ तो कर रह बड़े मूल्यवान वस्त्र धारण करता हूँ यदि दयावश कोई धर्मानुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता और जो किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता मैं सर्वदा इस अजगर वृद्धि से ही रहता हूँ यह व्रत अत्यंत सुदृढ़ कल्याण में शोकहीन पवित्र और अतुलनीय है बड़े बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं जो मूढ़ मती है उन्हें ही यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं मेरी मति अभिचल है मैं अपने धर्म से चित नहीं हुआ हूं। मेरी गति परिमित है और मैंने भय राग द्वेष एवं लोभ मोह को त्याग दिया है मैं सर्वथा शुद्ध अंतकरण से अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ अनियत रूप से जो कुछ फल या भक्ष मिल जाता है उसे कृपाण तो उस लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर भले भूरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं यह देख कर तथा सुख दुख लाभ हानि प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में है ऐसा जानकर मैंने भय राग मोह और अभिमान को त्याग दिया है धैर्य और बुद्धि को अपनाया है तथा अब मैं शांत हो गया मेरे और किसी फल की मुझे इच्छा नहीं है इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ मन वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता को उपलक्षित सा कराता हूँ अजगर व्रत का पालन करता हूँ लोग इस अति को ठीक-ठीक नहीं समझ सकते परंतु मैं तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ दोष और तृष्णाओं को नष्ट करके मनुष्यों में विचरता रहता हूँ मिश्म कहते हैं राजन जो महापुरुष राग भय लोभ मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है वह इस लोक में आनंद से विचरता है